तार ने फिर आगे की कहानी बताते हुए कहा फिर मैंने सोचा कि चलूं जोधन को सब कुछ सच सच बता दूं। यही करने के लिए मैं अंदर से बाहर आया लेकिन जब मैं बाहर आया तो वहां जोधन था ही नहीं अचानक से पता नहीं कहा लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया मुझे लगा शायद जोधन मेरी गाड़ी लेकर कहीं भाग गया डर के मारे मेरे माथे पर पसीना आ गया था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ भागता हुआ घर से बाहर निकला तो देखा वहाँ मेरी गाड़ी सही सलामत खड़ी थी फिर मैंने थोड़ी राहत की सांस ली लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जोधन गया कहा अचानक से मेरे दिमाग में आया कि कहीं वो पुलिस के पास तो नहीं चला गया अगर उसने पुलिस को जाकर सब कुछ बता दिया तो फिर तो मेरी जिंदगी जेल में ही बीत जाएगी फिर मैंने तुरंत सारा सबूत हटाने के बारे में सोचा मेरी गाड़ी में हमेशा पेट्रोल का एक कंटेनर रखा रहता था इमरजेंसी के लिए मैं हमेशा अपनी गाड़ी तेल में रखता था मैंने सोचा कि मैं पेट्रोल डालकर घर में आग लगा देता हूँ जिससे घर जलने के साथ ही सारे सबूत भी खत्म हो जाए मैंने पेट्रोल का कंटेनर अपने हाथ में ले लिया और घर जलाने के लिए बढ़ने लगा लेकिन तभी मेरे दिमाग में आया कि अगर घर जलाया तो आसपास के लोगों को पता चल जाएगा और फिर इसे बुझाने के लिए भीड़ भी जमा हो सकती है फिर तो पकड़े जाने का चांस और ज्यादा बढ़ जाएगा इसलिए मैंने आग नहीं लगाई फिर मेरे दिमाग में दूसरा आइडिया आया मैं तुरंत घर के अंदर बने स्टोर रूम में गया और वहाँ जितने सिर पड़े हुए थे उन सभी को उठाकर एक झोले में भर दिया जब मैं कटे हुए सिर एक बैग में भर रहा था तब अचानक से मेरे हाथ में कुछ नोट आ गए जलाकर देखा तो पता लगा कि वहां काफी सारा पैसा बिखरा पड़ा हुआ था फिर जाकर मुझे सारा माजरा समझ में आ गया फिर मुख्तार ने हंसते हुए कहा दरअसल बात यह थी की जोधन ने वहाँ स्टोर रूम के भीतर बहुत पैसे पहले छुपा रखे थे लेकिन पिछले कुछ सालों से वो लखनऊ लौट आया नहीं था तो इसलिए वो पैसे वही पड़े थे फिर उस दिन जोधन को जब किसी तरह से होश आया तो फिर वो पैसे लेकर भागने की फिराक में था वो पैसे लेने के लिए स्टोर रूम में तो हड़बड़ी तो में तुरंत यहाँ से भागने की फिराक में था इसीलिए जितने पैसे उसके हाथ में आए उतना लेकर वो भागने लगा जैसे वो घर से निकल रहा था उसने मुझे आता हुआ देख लिया मेरे हाथ में उस वक्त उसके द्वारा चोरी किया गया सारा सामान था फिर उसे लगा कि शायद मैं अब उसे भी मारने वाला हूँ इसी गलत फहमी में आकर उसने मेरे ऊपर रॉड से हमला कर दिया असल में उसने मुझे खुद की जान बचाने की नियत से हमला किया था फिर जब बाद में मौका मिला तो फिर वो वहाँ से भागने लगा उस वक्त मुझे ये शक हुआ कि शायद जोधन भागकर पुलिस स्टेशन न पहुंच जाए अगर उसने पुलिस को सारी बात बता दी तो फिर जल्दी ही यहाँ पुलिस पहुँच जायेगी मुझे जोधन के पुलिस के पास जाने की शंका थी इसलिए मैंने भी तुरंत वहाँ से निकलना ठीक समझा सो मैंने फटाफट सारे कटे हुए सिर उठाकर एक ब्लैक पोलिथिन में पैक किया उसे लेकर वहाँ से फटाफट निकल गया मैंने सोचा कि जोधन के रखे रख हुए और उसकी जगह पर कटे हुए फिर अगर जोधन ने पुलिस को कुछ बताया और अगर पुलिस ने जाँच भी की तो आखिर मैं शक उसी के ऊपर जायेगा मैं मीरा की समाधि के पास सारा सामान लेकर पहुंचा और फिर से मैंने वहाँ पर खोदना शुरू कर दिया खोदने के बाद मैंने जोधन के बक्से को वापस से उसी जगह पर रख दिया फिर उसमें छह से रखकर बॉक्स को बंद कर दिया और फिर उसे जमीन के नीचे दफन कर दिया ऊपर मैंने खूब अच्छे से मिट्टी वगैरह भी डाल दिया ताकि किसी को कुछ शक ना हो फिर जहाँ पर मैंने खोदा था वहाँ आसपास मिट्टी डालकर वहाँ की मिट्टी को भी बैठा दिया ताकि किसी को कुछ शक न हो इसके बाद वहाँ से जोधन का जितना चुराया हुआ सामान था सब लेकर लौट आया उस वक्त मेरे पास करोड़ों रुपए का सामान था अकेले तमिल स्टार की कीमत थी। मुझे लग रहा था कि अब मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से बीतेगी मेरे पास इतने पैसे आ चुके थे कि अब मुझे जिंदगी भर कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी लेकिन वो कहते हैं ना गलत तरीके से आया धन आपको कभी खुशी नहीं दे सकता है मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ लेकिन उस टाइम तो मुझे यही लग रहा था की मैं अब बहुत अमीर बन गया हूँ अब मेरी जिंदगी आराम से कटेगी मुख्तार ने अपने चेहरे पर संतोष भरे एक्सप्रेशन लाते हुए कहा ये काम करने के बाद मुझे काफी अच्छा फील हो रहा था मैंने सोच लिया था कि अगर जोधन ने जाकर पुलिस को मेरे बारे में बताया तो फिर मैं पुलिस को धीरे से ठाकुर के समाधि के नीचे रखे गए सामान के बारे में बता दूंगा तब मेरे बजाय जोधन को ही पुलिस संदेह की नजर से देखने लगेगी फिर मुख्तार उस पल के लिए शांत हो गया क्यूँकी अनुष्का क्रिमिनल की साइकोलोजी बहुत अच्छे से समझती थी इसलिए उसने धीरे से हर्ष को इशारा करके कमरे का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कह दिया और फिर रूही को इशारा करके मुख्तार को पीने के लिए मुख्तार ने गिलान का खजाना और तमिल स्टार लेकर वहां से भाग गया मैंने अपनी आगे की जिंदगी प्लान कर लिया था सोचा था कि ये सब सामान बेचकर जितने पैसे मिलेंगे उससे आराम से अपनी लाइफ काट लूंगा लेकिन इंसान जो सोचता है वो कहा हो पाता है फिर उसने अपना सिर बिलाते हुए कहा मुझे लगा चूँकी जोधन सिंह ने जितने चोरी के सामान को छुपाकर रखा था वो सब कोई मामूली सामान नहीं था इसलिए उसे बेचना भी आसान नहीं है अगर मुझे ये सब बेचना है तो फिर बड़ी सावधानी से और सटीक आदमी के हाथ इसे बेचना होगा वरना एक झटके में पुलिस मुझे उठा ले जाएगी फिर उसने हल्की सास छोड़ते हुए कहा चोरी का सामान खरीदने वाले लोग ज्यादातर सिर्फ जान पहचान वालों से ही सामान खरीदते है इसलिए अगर मैं चोर बाजार में ये सब समान बेचने जाता तो फिर हो सकता है कि वो मुझे पुलिस का आदमी समझते मेरा सामान नहीं खरीदते या फिर ये भी हो सकता था कि वो लोग मुझे अजनबी जानकर मेरा सामान मुझसे छीन लेते इस वजह से मैं अकेले सामान बेचने नहीं जा सकता था मुझे किसी विश्वसनीय आदमी की तलाश करनी थी फिर मुझे मोहसिन की याद आई मोहसिन भी हमारी तरह मास्टर के यहाँ काम करता था मोहसिन को हम बचपन से जानते थे वो मास्टर की शॉप पर रहता था मैं तो मोहसिन को भूल गया था उसका नाम भी ठीक से याद नहीं था लेकिन जब मैं जोधन के साथ दिल्ली में था और तमिल सार को चुराने की तैयारी में था तब एक दिन जोधन ने मुझे यूं ही बातों बातों में मोहसिन के बारे में बताया था जोधन ने मुझे बताया था कि मोहसिन ने लखनऊ के चोर बाजार में एंटीक चीजों की शॉप खोल ली है वो चोरी का आइटम भी बेचता था फिर मैं मोहसिन को ढूंढता हुआ लखनऊ के चोर बाजार पहुंच गया वहाँ मोहसिन हसन के बारे में पता किया तो पता चला की वो उस वक्त हॉस्पिटल में था मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था और जल्द से जल्द पैसों की जरूरत थी इसलिए मैं बिना कुछ सोचे समझे मोहसिन से मिलने हॉस्पिटल पहुंच गया हॉस्पिटल में मोहसिन मिला उसने बताया कि वो कहीं से गिर गया था इस वजह से उसके पैर में चोट लगी लग है फिर मुख्तार ने किसी तरह अपनी हंसी रोकते हुए कहा लेकिन मैं बता रहा हूं, उसकी शक्ल देखकर मुझे तुरंत पता लग गया था कि उसे किसी ने बुरे तरीके से पीटा था खैर मैंने उसे इसके बारे में ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया मैंने उससे सीधे अपने काम की बात की मैं भी जल्दी में था और मुझे पैसे की जरूरत थी तो इसलिए मैंने उससे कह दिया कि चाहे जैसा मेरा ये सामान कहीं बेचवा दो मोहसिन को पूरा सामान बेचने के लिए नहीं दिया था थोड़ा बहुत ही दिया था उसके बदले में उसने मुझे दो लाख रुपए दिए थे उस वक्त मेरे लिए दो लाख रुपए भी बहुत थे इतने पैसे में मैं आराम से पांच छह महीने काट सकता था फिर मैंने सोचा की आगे जाकर फिर से मैं थोड़ा सामान बेच दूंगा कुल मिलाकर उस वक्त मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी मुझे लगा कि अब तक जो हुआ सो हुआ लेकिन अब मेरी जिंदगी आगे अच्छी कटने वाली है मेरे पास पैसे आ गए थे तो भला अब क्या दुख हो सकता है लेकिन आगे क्या होने वाला है ये भला कौन जाने